भाषा हे वरुण देव मैं हवि हवन कार्य से भय करता हुआ आ गया हूँ। मुझे इस प्रकार इस कार्य में देवता लोग नियुक्त ना करें, यह मैं चाहता हूं उस कारण मैंने अपना शरीर नाना प्रकार से जल में छपाया है। इस हवि वहन कार्य को अग्नि में करना चाहता है। भाशार्थ हे अग्नि, आओ मननशील देव भक्त मानों, यज्ञ की कामना क देवों के प्रति ले जाने वाले मार्ग हमारे लिए सरल कर तथा प्रसन्न होकर हमारे हर्जादी को धारण कर भाषार्थ हे देवों रथी जैसे मार्ग को स्वीकार कर जाता है वैसे ही मेरे जेष्ठ तीन भ्राता भूपति भुवनपति तथा भूतपति इस प्राप्त्य व्यक्तिकार्य को करते हुए नष्ट हो गए हे वरुण इसी भय से मैं दूर च धनुर्धारी की डोरी से जैसे सफेद हरिण भयभीत होता है वैसे ही मैं बहुत ही भयभीत होकर कांप रहा हूँ भाषार्थ हे अग्नि जो जरा रहित आयु है वही हम तेरी करें हे सर्वज्ञ अग्नि जिससे युक्त होकर तू नहीं मरेगा ऐसा हम करेंगे हे स्त्रेष्ठ जन्मवाले अग्नि अनंतर तू सुप्रसन्नचित्त होकर देवों के पास हे प्रयाज तथा अनुयाज ये दो असाधारण भाग दो तथा हवि में से पुष्ट युक्त हिस्सा भी मुझे दो जल का सार भाग घी तथा औषधि से उत्पन्न प्रधान रूप भाग मुझे दो तथा मुझ अग्नि की दीर्घायु हो भाषार्थ हे अग्नि तेरे प्रयाज अनुयाज तथा असाधारण बलवान हवि के भाग हो यह समस्त यज्ञ तेरा ही हो चारों दिशाएं तेरे आगे औनत हों तेरा सम्मान करें द्विपंचाशम सुक्तम भाषार्थ हे विस्ते देवों मुझे अनुज्ञा दो जिससे इस यज्ञ में होता के रूप में वरण किया जाकर मनु के लिए देवों की स्तुति कर सकूं जो मैं निकट बैठकर स्तवन करता हूँ, जिस प्रकार मेरा भाग कौन है तथा तुम्हारा भाग कौन है यह मुझे कहो जिस राह में तुम्हारा हव्य मुझे लाना है वह भी कहो तो मैं उसका अनुसरण करूंगा भासारथ उत्तम यज्ञ करने वाला मैं होता स्तुति करता हूं यहां बैठा हूँ सर्वदेव मरुत भी हवी वहन करने के लिए प्रेरित करते हैं हे अश्विन्य तुम्हारा अध्ययु का कार्य नित्य मुझे करना पड़े तथा उद्यल सोम स्तुति रूप हो और वही तुम्हारी आहुति हो भाषार्थ यह जो होता है वह कौन है यह यम का कुछ भाग वाहन करता है या जो यजमान के द्रव्य का भाग देवों को सूर्य रूप से प्रतिदिन उज्जलता से तथा चंद्रमा रूप से प्रतिमास प्रकट होता है उस अग्नि को देवों ने हव्यवाहक रूप में धारण किया है भाशार्थ संपूर्ण संसार से छिपा हुआ बहुत से अत्यंत कठिन व्रतों कष्टों को करने वाले मुझको देवों ने हव्यवाहन नियुक्त किया विद्वान अग्नि हमारे यज्ञ का आयोजन क योग तथा सप्त छंदों में गाया जाता है भाषार्थ हे देवों मैं तुम्हारी जैसी हवि रूप व धन से सेवा उपासना करता हूं इसलिए तुमसे अमरत्त तथा पराक्रमी पुत्र के लिए मैं प्रार्थना करता हूं मैं इंद्र की भुजाओं में वज्जधारण करवाता हूं और अनंतर वह इन समस्त शक्ति सेनाओं को जीतता है भाषार 3348 देव मुझ अग्नि की सेवा करते हैं अग्नि को घी से अविष्कृत किया है घी की आहुतियाँ दी है मेरे लिए कुशाओं का आसन � पंच आश्रम सुक्तम भाषार्थ मन से हम जिस अग्नि की इच्छा करते हैं वह यह अग्नि यज्ञ के अंगों को जानने वाला विद्वान आया है वह अत्यंत पूजनीय अग्नि देवों के प्राप्त अर्थ हमारे यज्ञ का यजन करें ऋत यज्ञनीय देवों के मध्य में हमारे पहले ही विराजमान हो यह अग्नि हवनीय यज्ञारह तथा वेदी पर बैठकर आहुत के लिए योग है और वह श्रेष्ठ रीति से रखे हुए चरु पुरोडाश आदि को चारों तरफ से देखता है यज्ञारह देवों को शीघ्र ही घी प्रदान कर तृप्त कर सकें तथा स्तुत्य देवों का इस्तोत्र से स्तवन किया जाए वह यह चाहता है भाषार्थ आज हमारा यज्ञ अग्नि से सुसंपन्न किया है अग्नि की गूढ़ जिह्वा अग्नि की हमने पाई है वह सुगंधित होकर तथा श्रेष्ठ आयु धारण कर प्राप्त हुआ है और आज हमारा यह यज्ञ हमारे लिए कल्याण में करता है भाषार्थ आज सर्व सर्वश्रेष्ठ मुख्य उस वचन का मैं उच्चारण करता हूँ जिससे हम देवलोग असुरों को पराजित कर सकें अन्न करने वाले तथा यज्ञार हे मानवादि पंच जनों तुम मेरे हवन का सेवन करो भाषार्थ जो पृथ्वी पर उत्पन्न वा हव्य के लिए उत्पन्न तथा यज्ञाराहें वे पांचों लोग मेरे हवन का सेवन करें पृथ्वी पृथ्वी के संबंधी हमारे पापों से बचाएं तथा अंतरिक्ष देवता आकाश से उत्पन्न पापों से हमें बचाएं भाशार्थ हे अग्नि तू यज्ञ विस्तार के कारण तथा लोक के प्रकाशक सूर्य का अनुकरण कर रश्मि द्वारा सूर्य मंडल में प्रवेश कर सत्य कार्य से संपादित तेजस्वी स्वर्गीय मार्गों की रक्षा कर स्तोताओं के कार्य को सुखदाई निर्दोष कर तू स्तृत्य बन तथा मानवों को देवों का उपासक बना यज्ञ अभिगामी कर भाषार्थ हे सोमार्ध देव तुम जोतने योग्य अक्ष धूरा में लगाने योग्य अश्वों को रथ में जोतो तथा अश्वों की रासों को ठीक रखो और को करो आठ के बैठने जिससे देव हमें ले जाएंगे, भाषार्थ अश्वमनवती नामक नदी बह रही है, यज्ञ के स्थान पर जाने के लिए एक साथ मिलकर उठो तथा इसे लांघ जाओ, मित्रों जो हमें दुख देने वाले हैं उन्हें हम यहां त्यागते हैं, सुखदाई अन्न प्राप्त करने के लिए हम नदी पार करेंगे, भाषार्थ कारीगरों में सर्वश्रेष्ठ सि� उसने देवों के लिए बहुत ही सुंदर पान पात्र बनाए हैं, वह अभी उत्तम लोहे से बनाए परशु को तीखा करता है, जिससे यह ब्राह्मणस्पति काट डालता है। भाषार्थ, हे बुद्धिमान पुरुषों, जिन परशुओं से अमृत सोम पान के लिए अमृत तो प्राप्त करने के लिए पात्र बनाते हो, उन्हें अभी तुम श्रेष्ठ प्रकार से तीक्ष्ण करो, हे बुद्ध भाषार्थ देवों ने मृत गायों में से एक को रखा तथा उसके मुंह में एक बचना भी रखा एकाग्र मन एवं वाणी से देवत्त की कामना करने वाला वह रिभुगण प्रतिदिन अपने योग या उत्तम स्तोत्र ग्रहण करता है वह संघ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है चतुह पंचाशम सुक्तम भाषार्थ हे धनवान इंद्र तेरी उस अलौकिक महानता से प्राप्त कीर्ति का मैं सुचारू रूप से गुणगान करता हूं जिस समय तुझे असुरों का दWr प्राप्त होने पर द्यावा पृथ्वी अपनी रक्षा के लिए को नष्ट करके देवों की रक्षा कर द्यावा पृथ्वी का भय दूर किया हे इंद्र और इस यजमान रूप प्रजाओं को जो बल प्रदान किया उसका मैं वर्णन करता हूं भाषाार्थ हे इंद्र कीर्ति स्तोत्रों से अपने को बढ़ाकर तथा लोगों में अपने बल पराक्रमों का वर्णन करता हुआ जो तू विचारता है वह तेरी कृति केवल माया ही है वह असत्य ही है प्राचीन ऋषि लोग तेरे शत्र विदारक अनेक संग्रामों का जो वर्णन करते हैं वह भी माया ही है क्योंकि अभी भी ना तेरा कोई शत्र है ना पहले तू किसी को अपना शत्रु प्राप्त कर सका भाष्यार्थ हे इंद्र तेरी सकल महिमा का अंत हमसे पहले कौन ऋषियों ने प्राप्त किया था? क्योंकि तू माता पिता को द्यावा पृथ्वी को एक साथ ही अपने शरीर से उत्पन्न करता है। भाशार्थ हे धनवान इंद्र, तुझ अत्यंत पूज्य के चार रूप शरीर हैं, जो असुरों के नाशक एवं अविनाशी हैं। हे मित्र इंद्र, तू उन सब को जानता है, � साधारण धनों को जो प्रकट है इवन गुप्त रूप में भी है धारण करता है इसलिए मेरी सभी कामना को कभी नष्ट ना करो तू इच्छित धन मुझे दे कारण तू स्वयं दाता हो भाषार्थ जो सूर्य आदि ज्योतियों में तेज धारण करता है जो मीठे रस युक्त सोम आदि को निर्माण करता है इस समय उस इंद्र के लिए अत्यंत प्रिय बल वर्धक माननीय स्तोत्र पवित्र मंत्रों के कर्ता ब्रिहदुक्के ऋषि ने कहा